a <laughs> Yeah, I'm. la थाना में आपने? है कई नाम यात्रा रेगर रेगर आप आप बार अच्छा तो, खा अच्छा, तो नहीं आप, नहीं कोई नहीं है? है। ये खंगेर देवता अच्छा तो गणा है दुण। तो बुर और अठे भोपाल जी कौन है तो देर आ दूज़ दूज़ दूज़ दूज़ देर जाएगा। ये जा जा जा ये तो ये बाटा बाटा दूगे। दूगे। तो ये बैठा तो तो तो तो जाएगा। दो अब दूजी बार आया थे तीजी बार तीजी बार तीजी बार और आराम है, बच्च, आ, बच्चा, है? आराम ये तो हाँ? बात और और डॉक्टर ने भी दिखाया दिखाया है लगा बराबर फर्क फर्क पड़े हम आप दो बगत है दो है आराम है आराम है आपने कौन बताया है ये थान कहीं जाते थान वास्ते ही जाए आप ये आहु। है? आहु। यु कदु है अब यु कुछ बता सको जेना व जाव 30 35 वर्ष 30 35 वर्ष इउ बेलना हां नगा का जेने क्षेत्र के पहली बार आपन पहली ब्रॉड का आंसर पहली मतलब छाता हणी पहली भी पहली सब आशा अतरी योगदान कोन छे यहां रे गडार खडे जे ठीक बात न ये की का ठा पड़ी गठे है कि यही जे थान अठे कोई बाईरे बालक ले जारि जिने हां यु बाळगटे पड़ी अच्छा यूं पर अच्छा जी जी खांगी बीच बीच में जो ठेठ निकलती है और बीमारी है हं हाँ? टुकलो दुआ बाजार जी जउने हमने टुकलो लागे जिको आवनिया गाटेर बास टुकलो हां तो करे हां जी पे हम्म भाई बर्थडे दुआ बाजार जी फेर वो जे अटा इनवान देर जार जी ने ये पालणा मसुई पड़ गयो अच्छा सटरे हम्म हम्म गेरियासों देर कर बारे मुडयो के कोन फासी हि हम्म मरे तो कोन सको तो टाउन जाते ई रे फरक पड़ गयो सको हगी तगड़ तगड़ ओके बाई कीरी ही वा के जात्रे है गुजरी जो गुजरी छे गुजरा कर है हं गुजरा नगर छे आपकी जो जो <laughs> तो आशेराज जो ओ भाई ना तो आई दो ओ, देर होई सब होई सब जे भी गोड़ लो भी, तो भी, भी खाय कोने, खाय कोने नहीं काई ना तो आसपास रे गोड़ला बे केता बे बपुनी हां हां काई बने काई को नहीं के बस सभी जे के सब आवाज ही दो देर आवाज ही लोग देर जाव जी को कार्य करते हम्म हम्म ये बबविंदरा के तो गोड़ला भी कोई नहीं के कोई कोई कोई बने दो दो देर और बस बस बस तू गुनाई रहा भाग आते कना राजी छते हम्म भाई इता लोग आवे इलाज वे जाए बराबर वजह तो क्यों नहीं रहे और यहां तो रात रात हेडा जाओ करना चाही होना जन नहीं बस बिजनेस आ जाए हम्म हम्म ये क्या कोने जी भाई अपन ने बोप देते रे बाल ये से ग्वाल पाली आओ जी सब ये ग्वाल पले और गुरु राजी हो ग्वाल पले और आओ जी ने बाहर देर ले जाओ और होटिया हो जन ले जाओ को पी हार डर यहां ये अभी ये पेटी जे रखी है जो अभी या पेटी पे या पेटी मतलब बनायो मोदे रखी जाते यहां चित्र के हां यो चीज़। अच्छा पर मां गद। मां अगर रचिया कोई हो जो को रूल जो खरीदर जो कोई पटक पत्ती न पर पेटिक को अच्छा मुकाम जी जिस मग मंजूर आयोजन मंजूर अभी वो जे करना जा। काम काम अब को रुपया और जो अरिया के चालू कर देना खातरी पर साल हाल तो नहीं बनावे तो ठीक है सब लुगा एक जावे बुपांदा के बैठ जाई कर जाई तो फिर लुगा ने नित तो आराम नहीं मिलेगा जितो बाहर अभी में शामत बल्लेशाचे कब साल हो जावे साल हो जावे तो मुकड़े तो मोटे बड़ जाऊन तो मुबता आवन तो तने मु नगदानु ये को आरस जो भी आर होर होजी ने मु होर दियो ओशन जी जैसे कहीं भी आ सके ये पूरी राजी बने आवजे खाओ आवजे होट ये बात के कुनी डील में आवे ना यो तो बात की कठा पड़ेगा मंजूर कोनी मंजूरी की जो तो आका बोलि मांग ले मन आका पुलिस काम चले तो ओर खाय मन मंजूर तो जे का नुकसान ही पगो तो उपाय तो ने यो फरक जे यो फरक से ई का एरिया एरिया म कटे गंजुंबड़ो बनावा जे हम्म हां यो तो सही ना मार सब एक बोड़ानी खेल जीकोट बना जे तोरो जो से 5-7 दिन तो दोरे दिन तो देखो टांजी फासी ना नुकसान हो हां नुकसान हो दी भाईयो नुकसान पोस जी जी तो तो तो जी कोई ना है मान दीतवार के दिन बस ही बिजली पड़ गई आई रुपया दो वो तो पहले पहले बड़ी बड़ी ये एक बना बलियां पर बना बना है की एक एक दो चतरगंज बुंदी रोड पर चतरगंज से नहर के पास से रास्ता निकलता है देवता है। नाम गई आपका गंगाराम जी हुँ। हुँ। हुँ। और ये गुजरा लड़की जी जा या थे जो सब पहला था की कर पड़ी करते थाने दादर को मई को बाबू खेतोल पड़ी को मां को बाबू पड़ी को मां को बाबू हां दोरा भी मर गया है हम्म जव दानो वो है हां सो मां को नहीं घोड़ा जो थोड़ा थोड़ा एक दिन कटे वे दोरा को पास में पड़ी देते हम्म फिर जाओ जो वो फिर से उनको खुद आपरी दादा मां को बाबू बाबू हां है। अच्छा वाह नाथ अच्छा वाह नाथ ये जितो सब भर जो आ गया तो फिर तो ये सब भर जो आ गया तो पहली जो कमी है मतलब कमी जो खाली वो भर भर जाओ ये चार बर्तन बाद में फलाओ ये तो ज्यादा तो 20 25 फीस बाय अब वाला गंधेर छार चीज करके तेरे को फिर दे रे वहां जा रही है दादा बाप पास में कोई ने कह वो जो पूरा बाजी बावड़ी दादी बाबा मा तो लेकिन मारे मा दादी नाम बाबा जो रो नाम है दादी रो नाम लोग जी बूरी बूरी बालक जो मतलब तो पहला तो गुजर गुजरीज मानता है के सभी 22 हजार मान लेगा गाड़ी खडे देते तो लपड़ा गाब गाड़ी खडे घरवा गाड़ी यहां पर खडी यार गडा रे फ्री से उठि तो भरी गाड़ी खडे दी फिर हाजे जी भी कमी लाया था अब ग्रीन छाड़या ये धाम आम नहीं बनाया यही कोई झबगाड़ो दे दे अब बनमान बनाएंगे कोई पहला धाम बनाया नहीं यार कोई साला वाला कि नहीं बने बना तो भोजन करने तो पैसे घणा है बनानो चीज तो बनाई कोई नहीं करिया जो क्लब कर जो है तो वही जावे फायदा हा और देव जी रो थाने भी है तो देव जी को है कट गांव में बरवास में हीरा मंजिल हीरा मंजिल है हीरा मंजिल गोडलो है बंद कब आवे मु ना आले ला हीरा में आज नहीं आवे दिन दिन दिन तो तो नहीं ना ना भाई भाई भाई ये अब का बार जी नापा गुआ भाई नापाजी हिरामन जी काओ आप गा गीत गा वो दी अच्छा आवे। आवे। गाना पड़े नहीं। आओ <laughs> देव जी पड़ ये... गोपी जी है खड़े घटियाली ये ये है घटियाली में जानो हम आवन रा दे बणा उ गटेड़ी का होसे कावा दे मन जठो न कोई ये गटियाली कत गया देख ले कि नहीं त है गटियाली के मालूम ना ना एक धुवाळी धुवाळी रा भेरू जी नाम से नहीं सुनया ये गोपी जी गुर्जर है पुष्कर न तो गया वे आप पुष्कर के भी मुंह छ निराज जावे तो बणिज जा जा रहे हैं मुंह तो कोई है ना जो देख लिया ना है? पड़ जा जा रहे ना रहे। मतलब कौन कौन से आपके यहाँ खेल कर लेते हैं हमारे यहाँ कर लेते हैं एक तो आब बल, आबल और जी जी आबल खेम जी। और ये राजा राजा राजा ये रांजा। ये ये और खेल करते हैं तेजा जी का मारवाड़ी खेल और ये खेल करते हैं हमारे हाँ। यहाँ इसका गोपीचंद गोपीचंद